विवेकानंद साहित्य भारत में ईसाई धर्म जिस सर्वोच्च लक्ष्य की कल्पना सभी धर्म कर सकते हैं वह है एक आध्यात्मिक सत्ता की अतः कोई भी धर्म उससे परे की शिक्षा नहीं दे सकता हर धर्म में एक सारभूत सत्य होता है और उस रत्न को धारण करने वाली एक गौड़ मंजूसा होती है यहूदी धर्म ग्रंथ या हिंदू धर्म ग्रंथ पर आस्था करना अनावश्यक है परिस्थितियाँ बदलती हैं पात्र भिन्न होता है किंतु केंद्रीय सत्य वही रहता है सारभूत बातें समान होने से हर समाज के शिक्षित लोग सारभूत बातों को ही ग्रहण करते हैं यदि तुम किसी ईसाई से पूछो उसकी सारभूत बातें क्या है उसे उत्तर देना चाहिए प्रभु ईसा के उपदेश शेष में बहुत कुछ प्रलाप है किंतु निरर्थक भाग भी ठीक होता है क्योंकि वह धारक पात्र बनता है शिव का खोल आकर्षक नहीं होता पर उसी में मोती होता है हिंदू ईसा के जीवन पर कभी प्रहार न करेगा वह पर श्रद्धा रखता है, कितने ईसाई हिंदू पवित्र महापुरुषों की शिक्षाओं को जानते हैं या जा उन्होंने उनके विषय में सुना है वे तो मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं विश्व में एक छोटे से भाग के ईसाई होने के पूर्व ही ईसाई धर्म अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया था यह प्रकृति का नियम है पृथ्वी के महान धार्मिक वाद्यवृंद से केवल एक ही वाद्य क्यों लो उस सुंदर स्वर संगीत को चलने दो पवित्र बनो अंधविश्वास छोड़ो और प्रकृति के आश्चर्यजनक समन्वय का दर्शन करो अंधविश्वास धर्म के अधिकांश को मिटाता है सभी धर्म अच्छे हैं क्योंकि सारभूत बातें समान हैं प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्ण व्यक्तित्व का उपयोग करना चाहिए परंतु उन व्यक्तित्वों से एक पूर्णत्व की सृष्टि होती है यह अद्भुत अवस्था पहले से वर्तमान है इस आश्चर्यजनक ढांचे की संरचना में प्रत्येक धर्म का कुछ न कुछ योगदान है